ब्लॉक की एक, एक, एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आख नीचे घास चुप है कास चुप है मूक शाल बलाश चुप है बन सके तो धसो इनमें धस न पाती हवा जिनमें सतपुड़ा के घने जंगल ऊँगते अनमने जंगल सड़े पत्ते गले पत्ते हरे पत्ते जले पत्ते वन्य पथ को ढक रहे से पंख दल में पले पत्ते चलो इन पर चल सको तो दलो इनको दल सको तो ये घिनौने घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल अटपटी उलझी लताएं डालियों को खींच खाएं पैर को पकड़े अचानक प्राण को कसले कपाए साप सी काली लताए बला की पाली लताए लताओं के बने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊते अनमने जंगल मकड़ियों के जाल मुंह पर और सर के बाल मुंह पर, मच्छरों के दंश वाले दाग काले लाल मुंह पर बात झंझा वहन करते चलो इतना सहन करते कष्ट से ये सने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल अजगरों से भरे जंगल अगम गति से परे जंगल साथ, साथ पहाड़ वाले बड़े छोटे झाड़ वाले शेर वाले बाघ वाले गरज और दहाड़ वाले कम से कन कने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंघते अनमने जंगल इन वनों के खूब भीतर चार मुर्गे चार तीतर पाल कर निश्चिंत बैठे विजन वन के बीच बैठे झोपड़ी पर फूस डाले गौंड तगड़े और काले जब की होली पास आती सर सराती घास गाती और महुए से लपकती मत करती बास आती गूंज उठते ढोल इनके गीत इनके बोल इनके सतपुड़ा के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊँगते अनमने जंगल जागते अंगड़ाइयों में खोह खडो खाइयों में घास पागल कास पागल शाल और पलाश पागल लता पागल बाद पागल दाल पागल पात पागल, पागल, पागल मत मुर्गे और तीतर इन वनों के खूब भीतर क्षितिज तक फैला हुआ सा मृत्यु तक मैला हुआ सा शब्द काली लहर वाला मथित जहर वाला मेरू वाला शेष वाला शंभू और सुरेश वाला एक सागर जानते हो उसे कैसा मानते हो ठीक वैसे घने जंगल नींद में डूबे हुए से, ऊँगते अनमने जंगल धसो इनमें डर नहीं है मौत का यहाँ घर नहीं है उतर कर बहते अने को कलकथा कहते अनेकों नदी निर्झर और नाले इन वनों ने गोद पाले लाख पंछी सौ हिरंदल चांद के कितने किरंदल झूमते पंचूल फलियां खिल रही अज्ञात हरित हरित्रुआ रक्त किसल पूत पावन पूर्ण रसमय सतपुड़ा के घने जंगल लताओं के बने जंगल के घने जंगल नींद में डूबे हुए से ऊंगते अनमने जंगल अभी आप सुन रहे थे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता सतपुड़ा के घने जंगल वाचक स्वर भारती परिमल